दोस्तों, अगर the power of नाओ का सार एक sentence में समझाऊं, तो वो ये होगा: ज़िंदगी सिर्फ अभी है, ना वो कल थी, ना वो कल होगी, वो सिर्फ इसी पल में धड़कती है, और तुम उसे महसूस करने के लिए बने हो। Eckhart Tolle कहता है, तुम्हारा mind एक beautiful servant है, लेकिन एक dangerous master। अगर तुम उसके control में जीते रहे, तो तुम past और future के बीच फ� रिग्रेट और फ़ियर के सिलसिले में, लेकिन जब तुम उसके ऊपर राइज़ करते हो और बस अभी में रहना सीखते हो, तो तुम अपने अंदर वो पीस पाते हो, जो तुम सालों से दुनिया में ढूँढ रहे थे। वो कहता है, The past has no power over the present moment। तुम्हारा पास्ट सिर्फ़ तब तक ज़िंदा है, जब तक तुम उसे अपने दिमाग में बार-ब बार यानि पूरी जिन्दगी, हर emotion, हर opportunity, हर healing सिर्फ अभी में exist करती है। सोचो, जब तुम किसी छोटी सी चीज को observe करते हो, एक फूल, एक सूरच की किरन, एक बच्चे की हसी और उस moment में तुम सिर्फ महसूस कर रहे हो, तो तुम अपनी असल nature के साथ connected होते हो। वही moment तुम बस तुम्हारा माइंड इतना लाउड हो गया है कि तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। जब तुम माइंड से बाहर आते हो, तो तुम अपने अंदर एक लाइट महसूस करते हो, एक अवेयरनेस जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। और जब तुम उस अवेयरनेस में जीते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि हर चीज़ ट्रांजिएंट है, दर्द, खु अभी से अपनी जिंदगी को पॉज करो, ना कल के वरीय में जिओ, ना पास्ट के गिल्ट में, बस इस सांस, इस लम्हे को महसूस करो, यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा होम है। एक्टर कहता है, realise deeply that the present moment is all you ever have, और जब ये बात दिल से समझ आती है, तो तुम्हें कुछ चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा अंदर ही बस याद करना है कि तुम कभी lost थे ही नहीं, तुम बस अपने thoughts के पीछे छुप गए थे। हर breath, हर heart beat, हर silence तुम्हें याद दिलाता है कि तुम जिन्दा हो, अभी इसी पल में, और वही है liberation, वही है peace, वही तुम हो।